श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथाष्टमोध्याय ब्रह्माजी की उत्पत्ति मैत्री वाच सनी बतुरवशो योकपालो भगवत्ध बहुविथेहां जितक पदे पदे नूतनयस मैत्रेजी ने कहा विदुर्जी आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं आपके उर्वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेभ्य हो गया है धन्य हैं। आप निरंतर पद पद पर श्रीहरि कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं सोहम नृणाम छुल सुखाय दुखम महदताम प्रवर्तए भागवतं पुराणं जदा हाक्षात् भगवान ऋषिभ्य अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने संकाद ऋषियों को सुनाया था आसीन बुभ्याम भगवंत माद्यम संकर्षण देव मुकुंठ विविशवस्त मत पर कुमार मुख्या मुनियोन अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरसन पाताल लोक में विराजमान थे सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया तमेवधिष्यम बहुमान सुदेवाभिधमा मनंती उस से उस समय ये अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं उनके कमल को शरीके नेत्र बंद थे प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधिकुले नेत्रों से देखा स्वरधु सनत कुमार आज ऋषियों ने मंदाकिनि के जल से भींगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया जिसके नागराज कुमारियां अभिलसित वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती है फला सहस्त्र सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ है उन्होंने बार बार प्रेम गदगदी से उनके लीला का गान किया उस समय श्रेष्ठ भगवान के उठे हुए सहस्त्रों पर किरेटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की चिटकती हुई रस्मियों से जगमगा रहे थे तेना पृष्ठ सांख्या भगवान शंकर ने नृव्य पारायण संत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था ऐसा प्रसिद्ध है सनत कुमार जी ने फिर इसे परम वृतशीलख्या मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया पारमहस मुख्यो विभक्ष मारो भगवत विभूति जगासोस्मदुरता पर बृहस्पति परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यान जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया प्रोवाच म दयालुरुक्तो मुनिपुलस्तुराणमा सोहम तब ही तक कथयाम स श्रद्धालय इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्तमुनि के कहने से वह पुराण मुझसे कहा श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ उदाहमिदी निधित स्वात्मी के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था उस समय एकमात्र श्री नारायण पर पड़े हुए थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को देवशेषुण रखते हुए ही योग निद्रा का अपने नेत्र हुए थे कर्मा से, से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था सोन शरीर सूक्ष्म पदेश्वे जिस प्रकार अग्नि अपने दाहिका को छिपाए हुए में व्याप्त रहता है उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया उन्हें सृष्ट काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा च चतुर्यु सहसूर्म तोता इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता शक्ति के साथ एक सहस चतुर्युग पर्यंत जल में शहन करने के अनंतर, जब उन्हीं के द्वारा नि नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया तब उन्हें अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। अंतर्गत गुणे नुगते नाभिदेशात जिसमें भगवान के दृष्टि अपने में लिंग शरीरादे सूक्ष्म तत्व पर पड़ी तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर शिष्ट रचना के निमित्त से बाहर निकला। नरक युवात्मयोनि कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह तत्व कमल को उसके रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दिव्यमान कर दिया तल्लोक पद्म विष्णु प्राभिर्वगुणव भाषम तस्वयो विधाता स्वयं भुवं जम स्मती संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेदमूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं तस्म सचा भो रुह परिक्रमणु दिशारी उस कमल की कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए तस्मा युगान्त स्वसनावघूर्णम जलोर्मिचक्र सलीला उपासितोक तत्व ना उस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा का ये सजो सा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 क्ष तब्जनालम नेशन तिंदताज ऐसा सोच कर वे उस कमल की नाल के शुक्ल छिद्रों में होकर उस जल में घुसे किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच पर भी वे उसे पा न सके समस्या पारे विधुरात्म सर्गम विचि सुमहाय वीरक्षण विदुरजी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीन करता रहता है तथो निवृत्तो प्रतिलब्ध का अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण प्राणवायु को जीत कर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए प्रवित्त कालन सोज पुरुषाषा भी प्रवृत्तापश्यत पूर्व इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य सौ वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतकरण में प्रकाशित होते देखा मृलाल गौरायत शेष भोग पर्यकत्र मूर्धरत्नातो उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदी गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं शेष जी के दस हजार फण छत्र के समान फैले हुए हैं उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है उनमें जो मड़िया जड़ी हुई है उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है प्रेक्षाम छिपंतम हरि तो पलाद्रे संध्या भ्रणी सोमनस्य वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मी के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं उनकी कमर का पीत पर, पर, पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा से मलिन कर रहा है सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्ण में शिखरों का मान मर्दन कर रहा है उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात, प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है, तथा उनके परेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं आया मतो विस्तर सम्मान देहेन लोकत्रहण विचित्र दिव्याभरणाम सुखाण सब उनका वह विग्रह उनका श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपने वेशभूषा से सुसज्जित हैं अपने-अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन भिन्न-भिन्न से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तवाद कल्प तरूप चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं जिनके सुंदर अंगुली दल नक्ष की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं मुखेन तेना अनुग्रह वर्षी कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा बिंबाफल के समान लाल लाल अजरों की कांति एवं लोकार्ति मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं कदम वक्ष स्थल उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले चिन्ह की सुभा हो रही है। के प्रवेक पर्यस्त दंड सहसा अव्यक्त मूलम भोना महेंद्र भोगी वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है महामूल्य के सुशोभित उत्तम उत्तम उनके विशाल भुजदंड शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप रहते हैं उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है चरा को भगवन महिंद्र महिन्द्र बंधुम थलोपगूढ़ साहस्र हृंगम आविर्भवत कौस्तुभ रत्न वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हों पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं उसी प्रकार वे संपूर्ण चलाचर के आश्रय हैं शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडल शिखर हैं तथा वृक्ष में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुए रत्न है प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान गुंजाय मान वनमाला विराज विराज रही है सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं के भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैत्मा श्वसन नदर्स देवो जगतो विधाता नाता परम लोक विसर्ग दृष्टिहीम तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुए वह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर केवल ये पांच ही पदार्थ देखे इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया दृष्ट्वा सकर्मी रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये पांच ही पदार्थ देखे तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्रीहरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम ताम चितायांस्कम